वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिन्दा मनो वाछाकश कृपासीुव पतितान पावैष्णवे नमो नम मोक वाचा लंगुंग तमह वंदे परमाधव बृंदाई तो सीदे वैपिया भक्ति कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोरुतम देवी सरस्वती तथोजोधी संकर्तनी कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने भक्ति गुर्भुक्ति भक्ति प्रमदाजगोबरण्यं सदाभवीष्टोह तीथास्पिवरचन तम श्यम भीतापूत वंदे महापुरुष ते चरण स्तुस्त सुपीतराजक्ष्यं धर्मीर्जभचसा जरण्यम मी गदीत बधावधे महापुरशते चरण यद्लवकचंदम छटाया विस्फुरीत कि वधु स्वादर्शे पूर्णनुरागर स सागर सारूर्ति के चाराधिक <coughs> <coughs> श्री कृष्ण कौतेणचत प्रभु सियाद धर भक्त नितानंद सियादत गदाधर शिव सदी सियाद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनतानंद सदैत गदाधर शिव भक्त गौरभक्तबिंद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 संकर्तनको कमलायताक्ष विश्वामु दिजभर जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे दव पाधपंख नमा मि गे दवपा दुपंख सुरासुरैर्वंदूपम मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपे सदा नंगातरंगरमणीयटा कलाप गौरीभूषी तोयमनंग मदापारं वरानसपुरपति भज वीष्यनाथ बागीषजस् वदने लक्ष्म से चक्षसि यस् हृदय संबी िंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि धन जोवन जीवन राजमुखन ना सुपरम श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाध्य ने बताए ये जगत का तमाम व्यवस्था जो है सारे टेम्पोरि है नथिंग परमानेंट ये जगत का जितना भी व्यवस्था आप बनाओ जितना व्यवस्था बनाओ जितना सिक्योरिटी करो जितना भी कुछ करो ये दुनिया का सारे व्यवस्था जो है सब टेम्पोरारी है उसमें परमानेंट कुछ नहीं है ये जगत क्षणभंगुर है ये जगत नासवान है ये शरीर नासवान है इतना तक अगर बुद्धि जाए तो भी काफी भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है इतना तक अगर बुद्धि पहुंचे कि हमारा शरीर नहीं रहेगा हमारा ये घरवार कुछ नहीं रहे बस इतना अगर बुद्धि आ जाए तो भी काफी है देख इतना भी पहुंच नहीं पाता जगत का आदमी विषय के द्वारा जो सुख मिलता है विषय सुख इसी को ही सर्वोच्च समझ के बैठे हुए हैं इसका कोई सलूशन निकाले तो अच्छा है जब तक इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकले भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को बुद्धि बहुत सुंदर विचार बताएं ग्यारवा स्कों में हम बताएंगे हम बोला हर वक्त हरी कथा तो होते रहते हैं एक एक टाइम एक एक विषय के ऊपर फोकस रहे तो हमारा पूरा जिंदगी में कम से कम बहुत चीज आ जाएगा हम तो चले जाएंगे कथा तो रह जाएगा ंदु बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बामन गोशी महाज बहुत चर्चा करते थे बड़ा सुंदर सुनने वाला कौन है समझने वाला कौन है भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए उद्धव उद्धव बताए प्रभु बुद्धिमान कौन है इस जगत में इस जगत में बुद्धिमान कौन है कौन वास्तव विद्वान है कौन दरिद्र है कौन धनी है ये सब एक एक करके प्रश्न रख दिया भगवान के सामने और उद्धव जी को एक एक करके इसका समाधान किया भगवान बुद्धिमान कौन है भगवान से कृष्ण उत्तर दिए ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जद सत्यम अन्य नेह मरते न अपनति अमृतम बुद्धिमान तो वो है जो ये नासवान शरीर को प्राप्त करने का बाद ये सोच में लगे हुए हैं कि ये शरीर क्या एंजॉयमेंट के लिए भोग के लिए बस दो दिन के लिए आया जगत में ये सब किया और फिर चला गया जाए तो जाए कहाँ जाए जाने का जगह कहाँ है मरने के बाद कहाँ जाए जो रिश्तेदारी में मैं फंसा हुआ हूं वो लोग कहां जाएं? बचाने वाला कौन है ये जो बुद्धि है जो विचार है इसी को ही भागवत में वेदांतों में सुंदर बोला इसी का नाम है बुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति है इसी को ही बुद्धिमान बोला जाता है जो ये शरीर दो दिन का शरीर प्राप्त करने का बाद अमृत कैसे मिले अमृत कैसे मिले इसका सोच में है अमृत जो अमृत कुंभ मेला में मिलता है वो अमृत प्राप्ति करने के लिए हमारा कोई रुचि नहीं है सिला सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी ठाकुर भोपात अपना पूरा जिंदगी में कभी भी कुंभ मेला में जाकर डुबकी लगाने का अमृत प्राप्ति करने का कोई इच्छा नहीं प्रकट की हरिका था तो बोले पर भी को गोस्म मारा मेरा गुरु जी बहुत सारे लेकिन मेरा रुचि नहीं कुंभ में जाकर नाके स्नान मनाके फिर कोई दान पुण्य करके वो उसके अमृत प्राप्त कर लो ये जो अमृत है ये अमृत रहेगा नहीं ये कल्प तक और अमर बन जाता है देवता लोग लेकिन कहाँ तक शरीर में कोई व्याधि कलॉम क्लांति बार्धक्य किस स्पर्श नहीं करता व्याधि कलम वार्धक को कोई आता ही नहीं यह अमृत लेकिन महाराज यह अमृत कहां तक रहने वाला है अमृत तो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं यह अमृत रहेगा नहीं आ जो अमृत परिविशन सिलप परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने की वो अमृत है वास्तव अमृत जो आत्मा का साथ अनंत काल रहने रह जाएगा आपका यह शरीर मरमिट जाए लेकिन ये जो अमृत है ये कभी छूटेगा नहीं आत्मा का साथ रह जाएगा ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषी न बुद्धिमानों में उसी को ही बुद्धिमान माना जाता है जो अमृत प्राप्त करने के लिए विचार करता है क्या किया जाए जो वेदांतों में अथो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो बम जिज्ञा संवेदान सूत्र का प्रथम जो भी है अब इधर भागवत जी का महिमा चर्चा करने बैठे वहां आप देखोगे देवता लोग सब स्वर्ग से अमृत लेके अमृत का कलश लेके आए पहुंचे हुए हैं और श्री असुखदेव गोस्वामी जी के पास दंडवत करके विनती किए महाराज एक काम करो आपको तो आपको तो अमृत पिलाना है ना ये परीक्षित को अमृत पिला के अमर करोगे तो ऐसा करो ना हमारा स्वर्ग में जो अमृत है ये इसका लेके आए हैं ये पिला दो और जो भागवत कथा का, का अमृत हो जो अभी आप परिवेशन करने हो वो हम हम लोगों को दे दो ऐसा बोला बड़ा भारी दुख पहुंचा बड़ा धक्का पहुंचा सुखदेव गोस्वामी सोचे कि देखो इतना स्वार्थी है देवता लोग इतना स्वार्थी है वो देखो वो चिंता भी करे तो उसका चिंता कहां तक जाए वो विचार भी नहीं किया कि कहां तुम अमृत लेकर आए हो सर्ग का अमृत और ही भागवत अमृत इसका बिजनेस करने के लिए आए हो एक्सचेंज इसका कोई एक्सचेंज वैल्यूएशन होता है इज देर इसका एक्सचेंज वैल्यूएशन है जो एक्सचेंज कर तो इसका बदले में ये दे दो ये सर का अमृत है अब वो भागवत अमृत है जो आत्मा को एकदम पुष्ट करके भरपूर करके भगवान के पास भेज दे दुखी हो गया और मन ही में कोई जवाब नहीं दिया किसका साथ बात करें जवाब दे तो किसको जवाब दे जवाब नहीं दिया चुप हो गया अमान ही मान विचार किया सकार जी कुशला सराहा इतना मन में सोचा बोला भी नहीं सकार जी कुशला सुराहा सुराहा ये देवता लोग अपना काम को बनाने के मनाने के लिए बड़ा मतलबबाज है होशियार है जैसे तुलसी जी बताते हैं ना राम भजन का आलसी आ भोजन का होशियार भोजन का टाइम में बहुत होशियार है ठाकुर जी का कार्तिक महीना चल रहा है आरती दर्शन करो आओ भक्त लोगों का साथ इधर कीर्तन करो कुछ नहीं मरने के लिए आए हो परिक्रमा में जाओ भक्त साधु संतों का साथ परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के लिए बैठे सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन अनोखा प्रवचन अमृत धारा और देवता लोग इधर आए एक्सचेंज करने के लिए तो सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बातें नहीं किए किसका साथ बातें किया जाए और मनी मन विचार किया सकार जी कुशलासुरा अपना काम को हासिल करने के बड़ा मतलब है बड़ा चालू है ये लोग कुछ उत्तर नहीं दी। आप काल भगवत जी का जो महिमा है उसका जो पहला श्लोक है उसका चर्चा किया थोड़ा इसी में पूरा दो घंटा अढ़ाई घंटा चला गया तो अब हमको चिंता हो रहा है कि एक महीना का तो भागवत होता ही नहीं अब करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा क्रीम उठाकर पूरा आनंदमय विचार सुनो तो सारे जिंदगी एक एक टॉपिक्स जो है वो सुनना पड़ेगा उद्धक संवाद जो है उसको लेके एक महीना प्रोवेशन तब तो तक होगा आस्वादन करने वाला कोई आदमी है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता आस्वादन करने वाला कोई है हमको दिखाई नहीं पड़ता पोपाजी बड़ा पूरा जिंदगी में पोपाजी बोले हम पूरा जिंदगी भारत का हिमालय से लेकर दक्षिण समुन्द्र समुन्दर तक छानबीन किया कहा भी कथा किया लेकिन रस आदन करने वाला मिला ही नहीं वास्तव रस जो रस में डूबे हुए हो मेटेरियल रस जर रस रस तो है ही है विदाउट रस हुई हुई गोइंग टू लीव। रस के बिना तो कोई जीना नहीं चाहता सब रस में है कोई बोले रस में नहीं है सब रस में है लेकिन जो रस में डूबे हुए है वो रस रस नहीं है जो रस भागवत अमृतो का रस जो है भगवान भगवत भगवान भगवान का सेवा उसी में जो रस है वो अमृत है वही रस ये रस नहीं पहले भी बताया था ये संसार समुन्दर है इसमें डुबकी लगाना चाहते हो खूब लगाओ लेकिन इसमें आप मर जाओगे लेकिन कथामृत समुद्र जो है भक्ति समुन्दर जो है जो हम दो दो बार तो आने के बाद दो बार कम से कम कह चुके हैं उस लोग को संसार सिंधु उत्तर हिदयम हृदय जदि स्वाद इत्यादि बोल चुके अगर ये संसार समुन्दर को पार करने का इच्छा पैदा हुआ तो कथा समुद्र तो संकीर्तन में डूबो अनायास पार हो जाओगे चुटकी लगा के पार हो जाओगे नहीं तो अपना प्रयास प्रचेष्ठा जितना भी करो कुछ नहीं होने वाला, हो, कुछ नहीं होगा काल बताया था पूरा तो व्याख्या होने में बहुत समय लग जाता है एक एक चीज का सच्चिदानंद रूपा विश्वप्तवादि तभी तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण नम बल सच्चिदानंद रूपायो विश्व हेतवे तापत्रयो विनाशा श्रीकृष्णायोम नम नमः आनंद घन भगवान का शरीर है हमारा शरीर खून रक्त मंस जो है खून पसीना से बने हुए हैं लेकिन ठाकुर जी का शरीर ऐसा नहीं सचिद आनंद धन धन शरीर है घन श्याम आर्य विश्व का स्थिति संहार और सृष्टि जिनके द्वारा संपादित होता है किसके द्वारा काल भी बताया काल भी ये सब उठाया था गजेंद्र मुखन का ये उधर से जसमिन जतो जतुष्ठ है जसमिन जेनो जेनेदम ज इदम सयम आप जो आप में आप लोगों में जो व्याकरण पड़ा है उसमें जो कारक विभक्ति आता है कारक विभक्ति आता है ना केस एंडिंग अंग्रेजी में बोलता है इट इज कॉल्ड केस एंडिंग केस एंडिंग बोला जाता है उसमें जितना सारे उत्तर है कौन क्या किसके द्वारा किस लिए कहा से ये सब सारे जो उत्तर है सारे जो केस एंडिंग है इसका अल्टीमेट अल्टीमेटअप पॉइंट में जाओ तो देखोगे भगवान श्री कृष्ण छोड़कर कोई नहीं है सारे इतना उत्तर इतना क्वेश्चन तमाम दुनिया क्वेश्चन करते हैं अरे क्वेश्चन जो करते हो ये क्वेश्चन का पीछे तमाम क्वेश्चन जो है उसका पीछे जाओ एकदम पीछे ओरिजिनल कॉज उसमें जाके देखोगे हरे हैरान की बात है कुछ नहीं है जैसे चैतन्य महापहु व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते जो स्टूडेंट लोग आए हैं छात्र लोग अंतिम में जब प्रेम एग्जिबिट करना शुरू कर दिया भगवान जिसलिए आए हुए इतना दिन तो निमाय बहुत सारे उदम मचाए वह बहुत सारे लीला किए पंडित लोगों को पराजित किए दिग्विजय पंडित को पराजित किए सब किए और विद्या रस में प्रचार भी किए सब कुछ लेकिन जब भगवान का ये लीला आया वो भक्ति रस को प्रचार करे ये सब हम चर्चा कर चुके हैं अलग अलग कथा हुआ वहां चैतन्य वहां पर प्रकाशित किए प्रेम गया से पिंडदान करने का बाद आया तो उधर शिला माधवेन्द्रपुरी पाद जी का कीपा लेने का बहाना किया भगवान किसको भगवान किससे कीपा ले? ये तो बहाना है जब सन्यास लीला हुआ तो सन्यास लिया किस से? केशव भारती से तो केशव भारती का केशव भारती सामने बैठे हुए हैं केशव भारती का कानों में अपना मंत्र दे दिया मेरा नाम ये है मेरा मंत्र अब उसको ही उस समुख से सुना क्या लीला है केशव भारती को मंत्र दिया हाँ देखिए कैसा सुना ताकि जा आम आम आदमी सोचे कि सन्यास लिया है भगवान का सन्यास संसत तो सिद्ध है भगवान का सन्यास जो है ये सत सिद्ध है ये तो स्वतः इसमें कोई बनावट ही नहीं है स्वयं भगवान का जो जो है उसमें ऐश्वर्य स्व समग्र स्वीस्व श्रीय इसमें बैराग्य आदि सब कुछ जो है हम चर्चा करेंगे समय तक समय पर चर्चा करेंगे सारे हैं ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी सन्यास लेने का बहाना किया वहां भी शिलम इस ईश्वरपुरीपाद जी से ईश्वर गोया में गया ईश्वरपुरीपाद जी का साथ देखा हुआ ईश्वरपुरीपाद पुरीपाद जी का शिष्य है वहां जो प्रेम प्राप्ति करने का बहाना किया ये तो भगवान है भगवान का गया जाके बुखार आया ठाकुर जी का बुखार और ठाकुर जी का बुखार जाता ही नहीं जितना दवा दिया दवा कराया परहेज कराया और बुलाया वैद्य को बोले महाराज ये कैसा बुखार है जाता ही नहीं बोले महाराज ऐसा काम करो महाप्रभु स्वयं तो एक काम करो जाओ शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का चरण धूलि जो जल है वो लेके आओ वो माथे में दे वो पान करे सब बुखार खत्म हो जाएगा साक्षात भगवान थिंक ऑफ इट साक्षात उसी लिये तो उसका नाम है भगवान इसीलिए इसका नाम है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्ण कृष्ण चैतन्य एक ही बात है तो जब चरण जल पिया और माथे में दिया तो खत्म है ब्रज ब्रज लीला में भी एक ही बात है जानते हो बाद में चर्चा करेंगे ब्रजभूमि का लीला आए तो तो वहां जाके ईश्वर प्रतिपाद जी का कृपा लेने का बहाना किया आके जिस काम के लिए चैतन्य महाप्र का वास्तव संकीर्तन तो है ही है आप ब्रज रस ब्रज की जो रस है वो उसको प्रचारण करने ब्रज की भाव ये असली बात है ब्रज की जो भाव है ये भाव को चैतन्य चैतन्य तो में है कृष्णदास कुराजी से लिखे है आमी ब्रज प्रेम दीते ना ही सकती भगवान का कोई भी अवतार हो लेकिन कोई भी अवतार में ये ब्रज प्रेम देने का हिम्मत नहीं है एकमात्र स्वयं रूप भगवान जो है कृष्णचंद में वो भी द्वारकाधीश कृष्ण नहीं मथुरा दीश कृष्ण नहीं है नंदन, नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है इनमें ये क्षमता है प्रेम देने का ब्रज प्रेम ब्रजोप्रेम कैसा है संसार का जो प्रेम है वो तो चकलिया लेकिन ब्रज की जो प्रेम है उसका बारे में दस दो, मास का जब शुरू होने जा रहा है तब तो हम थोड़ा बहुत इंडिकेशन देंगे थोड़ा हम दिग्दर्शन देंगे जिसका दिमाग है दिल है दिमाग है पोपा जी के जमाने में एक आर्टिकल निकाला था दिल और दिमाग इसका बारे में बोलने चले जो भागवत बंद हो जाए ये भगवती चर्चा है दिल और दिमाग सी के बारे में चर्चा चलते रहे कौन दिल है क्या दिमाग है बड़ा विचार की बात है विश्वपत्वादि हेतवे विश्व का जो कारण है सारे सृष्टि श्रुति प्रणय जिस भगवान से संपन्न हो रहा है यह सच्चिदानंद भगवान है और भगवान का चिंतन करो तो तापोत्र विनाश यह तो मामूली बात है पत्य आध्यात्मिक आदि आदिदैवी ये तो सामान्य बात है बच्चा का बात है ये नाश करना है तो चुटकी के बात है अरे ये तो दूर की बात है भले सतगुरु का भजन किया सतगुरु का सेवन किया मठ में रहा महाप्रसाद पाया संकीर्तन किया स्टिल देर इज नो प्रोग्रेस कैसे हो सकता मठ में रहा प्रसाद पाया संकीर्तन किया सब कुछ किया सदगुरु का सेवा किया लेकिन भजन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तरक्की नहीं हुआ जबकि हमारा भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो तुम बोल रहे हो कि रजोतमो सतो ए, रज रजतमो भाव ही जाता नहीं रजतमो जो भाव है इससे बाहर निकालो हम तो विनती करते हैं सबका चरण में जे कम से कम ये जो जगत का जो इन्फ्लुएंस है माया देवी का इसका ये चक्कर है इससे बाहर निकाल कम से कम जगत का जो मेटेरियल जगत का जो माया देवी के सतोरज तमोदून इसके द्वारा जो तो नचा रहा है पुतली पुतली को नचाते हैं ना पुतली नाचन देखा पुराने जमाने में जो बुढ़ी माँ है सब देखा ये सूते धागा से पुतली को नचाया नचा बाहर का ऐसे पुतली कैसे लड़ाई कर रहा है पुतली कैसे बात कर रहा रहा है लड़ाई कर है लेकिन पीछे में पुतली को नचाने वाला कोई है जो कुंती देवी का स्तब आए तब देखोगे कितना सुंदर कुंती देवी बात नटो नटो धरो यथा नटो नटो धरो यथा जैसे पुतली ये पुतली नाच होता है नाटक होता है नाटक में पीछे से कोई उसको ड्रामा का सब वो बोल देता है वो ये बोल वो बोल वो एक्टिंग करता है कुंती देवी बोला ये सब स्टेज है इट इज ये जो है स्टेज यू आर एक्टिंग एक रोल तुमको भी दिया गया इसको भी दिया गया पुलिस का रोल इसको भी दिया गया चोर का रोल इसको दिया गया मैजिस्ट्रेट का रोल एक एक रोल प्ले कर रहा है सब एक एक रोल प्ले कर रहा है इसलिए नटो नटो धरो था और ये प्रकृति का जो प्रभाव है इससे विमुक्ति होना चाहिए मुक्ति नहीं मुक्ति नहीं मुक्ति तो योगी ज्ञानी ये सब मुक्ति लाभ करता है लेकिन भक्तों जो है विमुक्ति मुक्ति का जो पक्का भाव है क्योंकि योगी ग्णी मुक्ति होने का बाद भी पतन होने का पॉसिबिलिटी है संभावना है भागवत में ब्रह्मा जी का कहना है आरुध्य कृन परम पदम तथ पनाद्रितो जुष्मत अंग्रयो ठाकुर जी बहुत क्लेश साधन करके ऊंचा ऊंचा ऊंचा बहुत ऊंचा पद पर गया ब्रह्म पद पर गया ऑलमोस्ट और उसका बाद तुम्हारा चरण को ठुकराया तुम्हारा चरण का सेवा नहीं किया आरुजो कृष्ठेना परम पदम ततः पतति अध अनाद्रितो जुश्मत अंग्रह तुम्हारा जो चरण चरण कमल का सेवा उसको ठुकरा वो नित्य नहीं हो बेकार है ये तो भाव है बेकार की भाव है इव इट इज ए काइंड ऑफ इमोशन दे थिंग सो ये लोग सोचता है इमोशन है बेकार भक्ति क्या है अरे भक्ति इमोशन है भक्ति का व्याख्या क्या है पोपा जी को एक आदमी बताया पहपा जी भक्ति का डेफिनेशन एक शब्दों में बोलो एक शब्दों में पोपाज एक शब्दों में बताया भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन वाइट इज क्वाइट नेचुरल तुम्हारा जो आत्मा है तुम्हारा आत्मा का जो स्वाभाविक जो वृत्ति है ये है भक्ति समझा बेरा बात स्वाभाविक वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति समझाओ महाराज हम समझे नहीं स्वाभाविक वृत्ति पानी का स्वाभाविक वृत्ति क्या है लिक्विडिटी लेकिन इसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ तो व्हाट यू कैन सी यह पानी जो है तो लिक्विड है स्वाभाविक वृत्ति लेकिन उसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ सॉलिड हो जाएगा आ, वो वो जो बर्फ है उसको तुम्हारा दिमाग में फेंके तो तुम्हारा सर फैट जाए जाएगा, जाएगा कि नहीं पत्थर जैसा हो गया तो ये जो स्वाभाविक वृत्ति है पानी और सुंदर उदाहरण सुन लो बरसात हो रहा है लेकिन बरसात होने का टाइम में ऊंचा पर्वत है बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जगह है लेकिन पानी कहां जाएगा पानी तो बरसेगा हर जगह लेकिन सारे पानी क्या करे पर्वत के ऊपर जहां भी ऊंचा जगह परे अल्टीमेटली नीचे आ जाए नीचे आ जाएगा सब पानी तो तुम्हारा भी आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है तीनादुपी भाव रहना क्यों तीनादुपी खो दिया तुम वाई तुम्हारा स्वाभाविक नियम था तुम्हारा आत्मा का यह स्वाभाविक वृत्ति था जो तीर्णादुपी सुनाई चीनों तुम्हारा हृदय में स्वतः है लेकिन खो गया कैसे क्यों तुम अहंकारी हो क्यों दूसरे का पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा खुद का नुकसान है कितना नुकसान हो रहा है विचार तो? नहीं कर रहे हो? तो तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है त्रिनादफी तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है ठाकुर जी का पास जाना जैसे हिमालय से गंगा जी मंदाकिनी गंगा जुमुना जी बहुत पर्वत का दूसरा जगह से हिमालय से निकालती हुई अल्टीमेटली वेयर वेर अल्टीमेटली कहा जा रही गंगा जी कितना पत्थर है बड़ा-बड़ा पत्थर उसमें धक्का लगा घबरा जाओगे रात का टाइम रे गंगा जी का एक एक स्वरूप देखा हिमालय में पहाड़ी चट्टी में घबरा जाओगे भय भय आ जाएगा भयभीत हो जाओगे इतना बड़ा पहाड़ का था धक्का लगा रुद्रप्रयाग में वो पानी में पानी का पानी में एक पैर दो एकदम जाओगे इतना करंट है तो उसी चय में दार्शनिक लोगों को विचार करके बताया देखो ये जो गंगा जी जमुना जी सरस्वती सारी ये नदियां अल्टीमेटली वो सब निकालती हुई अल्टीमेटली समुन्दर का हैं समुद्र को ओर अल्टीमेट गोल सारे जीवात्मा का गोल है अल्टीमेटली भगवान का चरण में आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसु परसू नहीं तो तरसू ए जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में दूसरे जन्म में तो करोड़ों जन्म बात बट योर अल्टीमेट गोल इज टू सर्व कृष्ण भगवान अल्टीमेट गोल और कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव नोबडी बडी कैन प्रूव कोई प्रमाण नहीं कर सकता कोई प्रमाण नहीं कर सकता कोई कितना भी बड़ा हो तो भक्ति स्वाभाविक जैसे स्वाभाविक नद, नदी सब बहती हुई समुदर का ओर जा रही तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति भगवान का सेवा करना लेकिन सब उल्टा हो गया क्यों जैसे बर्फ जैसे पानी लिक्विड है लेकिन जब टेम्परेचर लो गया तो सॉलिड हो गया लेकिन सॉलिड तो पानी का वो स्वरूप नहीं है इसमें माया जी का चक्कर में जन्म होने का बाद माया जी का संग हुआ तो तुम्हारा दिल भगवान से मोड़ लिया भगवान से पीछे मोड़ लिया माया भूली सही जीव अनादि कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दया संसार आदि दुख अनादि बहिर्मुख किसी ने क्वेश्चन किया महाराज अनादि मतलब कोई टाइम तो बताओ कब से जीव अना फॉरनर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं भजन जितना भी करे प्रश्न बहुत करता है बोले अनादि का मतलब क्या है मैं अनादि बोल दिया अब देखो बागोद ठाकुर जी ने बताए टाइम कब से शुरू हुआ है? हम कि, किस किस चीज का बारे में बताए एक एक टॉपिक्स के बारे में बताए कि दिन रात हो जाएगा टाइम किसको बताता है आइंस्टाइन को पूछा गया था आइंस्टाइन व्हाट डू यू मीन बाई टाइम आइंस्टाइन को पूछा गया था आइंस्टाइन समय का मतलब क्या इसका उत्तर दे दे उसका बात असली उत्तर हम देंगे आइंस्टाइन जो बोला वो भी एक सुंदर उत्तर है आइंस्टाइन बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट सारी चीजों का सीनारी जो है चेंज होता रह जाए मूवमेंट इसका टर्म टाइम तुम्हारा शरीर बचपन से लेकर आईने का सामने देखो तो चेंज होते जा रहा टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट सारे कॉस्मिक वर्ल्ड होल इज ए टोटल कस्मिक वर्ल्ड ये कस्मिक वर्ल्ड कप वो चेंज होती जा रहा है पृथ्वी घूम रहा है और सारे चीजों का जो चेंज ये दुनिया मतलब चेंज ये चेंज जो है ये टाइम चेंज का मेजरमेंट को जो विषय है इसी का नाम टाइम पहले जो सृष्टि बोल के कुछ नहीं था उस समय टाइम बोल के कुछ नहीं था जब सृष्टि नहीं था भगवान का अंदर में सारे सृष्टि एकदम समा गया शिप्त रूप में उस टाइम में टाइम बोल के समय बोल के कुछ अभी तो घड़ी देख रहे कितना टाइम हुआ उस टाइम में टाइम नहीं था लंबो जीवंत जगदन्न नाथा हैं ये सब श्लोक चर्चा करेंगे किया भी है बहुत तो इसमें जो है ये जो जीवात्मा है घूमते रहते हैं सारे और जब कुछ नहीं था तो समय भी नहीं था समय हुआ कब से जब भगवान से महत्वत्व सृष्टि का चर्चा करेंगे महोत्व महोत्सव से त्रिगुण कैसे डिवाइड हो के आधिकारिक देवता इतने जितना सारे है पंचभौतिक विषय कैसे प्रकट हुआ सब रिलेटिव विषय है सुनोगे तो हैरान हो जाओगे ये जो सृष्टि का जो प्रोपागेशन सृष्टि जो देखो पिन एक पॉइंट एक पॉइंट से प्रोपेशन हो रहा है एक्सपेंशन सृष्टि जब प्रलय होगा पागल हो जाओगे तब तो तो ज्ञान भक्ति प्राप्ति करने का बाद ये सब समझ में आता है ये जो महत्व से एक्सपेंशन हुआ कुछ नहीं था फोर एक्सपेंशन और सृष्टि प्रोग्रेस सृष्टि का एक्सपेंशन तमाम कस्मिन वर्ड और पूरा सृष्टि पूरा धंस हो जाए तब क्या होगा जैसे प्रोग्रेस ऐसे हुआ ना डायरेक्टली तो उल्टा होगा ये इसमें समा जाएगा वो उसमें समा जाएगा वो उसमें समा जाएगा आते आते टू जीरो। जैसे एक से दूसरे एक्सपेंशन हो रहा है ना और जब विनाश हो तब उल्टा होगा एक दूसरे का साथ विनाश सब मार्ज हो जाए एक दूसरे का ऐसा करते आते आते बस क्वीज होके सृष्टि नहीं कितना साइंटिफिक विषय है तो आइंस्टाइन का जो विषय है बहुत सुंदर है सु, सुंदर बोला बहुत परफेक्ट टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट सारे दुनिया का मूव मूव करना इसको टाइम बोला जाता है इसको ही टाइम बोला जाता है इसका बारे में बहुत सारी चर्चा है करने जाए तो समय चला जाएगा और टाइम स्पेस और मैटर Time, space and matter, Einstein प्रमाण किए इंटर interrelated. इसी का ऊपर base करके जो atomic plant में जो विद्युत आता है atomic plant में जो atom hydrogen में उन सब आविष्कार हुआ उसी का ऊपर बेस करके Time, space and matter how related with विथ ईशर टाइम स्पेस मैटर कैसे है एक दूसरे का रिलेटेड है तो आइंस्टाइन का ये जो विषय थ्योरी जो है कैसे अ टाइम मतलब आप टाइम मतलब बोला टाइम इज नथिंग एन मूवमेंट व्हाट अट यू मीन मूवमेंट मूवमेंट जब ही बोलोगे तो मूवमेंट किस वस्तु और को व्यक्ति मूवमेंट जब मूवमेंट मूव move कर रहा है तो कौन वस्तु किस चीज का मूव वस्तु आएगा वस्तु का कंसेप्ट मेरा बात समझ में नहीं आ जब मूवमेंट बोला तो मूवमेंट बोलने का साथ साथ तो आएगा कौन मूव कर रहा है मूवमेंट जो हो रहा है कौन वस्तु का कौन व्यक्ति का मूवमेंट ये आएगा कंसेप्शन तो मूव मूवमेंट बोलेगा साथ साथ कंसेप्शन आता है मैटर का मैटर का सत्य आ जाता है ऑटोमेटिक और उसके बाद मूवमेंट जो बोल रहा है मूवमेंट का साथ साथ मैटर का कंसेप्शन आ गया और मैटर जब मूव करे तो कितना दूर तक मूव करे कितना डिस्टेंस कवर करे मेरा बात समझा नहीं तो ऑटोमेटिक इसका डिस्टेंस आ जाता तो टाइम स्पेस एवं मैटर थ्री इंटररिलेटेड इसका ऊपर बेस करके एटॉमिक का बहुत सुंदर सुंदर थियोरी है ये सब बोलने का टाइम अभी नहीं है तो जो देखा विचार करके तो उसमें क्या देखा वक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर शॉन तुम्हारा स्वाभाविक व्यक्ति सारे इंद्रिया जो है शरीर का वो काम क्यों कर रहे हैं किसका गुलामी कर रहा है? उपनिषद में है सारे इंद्रियों इंद्रिया जो है उसमें आपस में लड़ाई लग गया आंखें बोलता है ऐह हम सबसे बड़ा है तो कान बोलता है हम सबसे बड़ा बड़ा जवान बोलते हम सबसे बड़ा है सब लड़ाई लग गया और तो हम सबसे बड़ा है तो उसमें क्या हुआ प्राण जो है प्राणवायु प्राणवायु निकालना शुरू कर दिया अरे राम राम राम चिल्लाना शुरू कर दिया तुम ही बड़ा हो सबसे बड़ा तुम हो हम भी बड़ा है तब चिल्लाना शुरू कर दिया अबरे रो रो रहो भाई रुको भाई तुम ही सबसे बड़े तो ये आत्मा है आत्मा सबसे बड़ा है ये आत्मा का गुलामी कर रहा है तुम्हारा जो हाथ ये रोसोई किया रसोई करने का भोग लगाया उसका प्रसाद आया उसको उसको मिक्स किया जबान में दे रहे हो खा रहे हो किस लिए कौन ऑर्डर किया तुम्हारा जितना सारे इंद्रियां है तुम आंखें देख देख कर चलते हो ना ठोककर ना खा जाए हैं? कानों में सुन रहे हो जैसे कोई धोखा ना कोई दे दे, दे हमको सो so, सुन सुनेंगे हम समझेंगे तो तुम्हारा जितना सारे इंद्रियां हैं, सब तुम अनुइंगली दे आर सर्विंग दैट आत्मा जानकारी है नहीं अनोइंगली अनजाने में तुम्हारा सारे इंद्रिया अरे एक मच्छर काट रहा है घूम फिरा अगर अरे कौन बोला तुमको इधर जाने के लिए हाथ हे हाथ तुमको कौन बोला इधर जाने के बोला कहां जानेट सेंस ऑर्गन है इसमें आ गया इन्फॉर्मेशन हो गया उधर से मच्छर तो ये जो गुलामी कर रहा है सारे इंद्रिया सारे कर रहा है वो जो आत्मा है परमात्मा भगवान भगवान ये शरीर का अंदर है तो इसका वैल्यूएशन है एक नी भी कोई कीमत नहीं है अभी मर जाए तो फेंक दे बाहर तो भगवान से कृष्ण ने सुंदर उत्तर दिए हम दसवास के अंदर ग्यारह के चर्चा करेंगे बोलो कि तुम तो सिर्फ हो बात बताते थे, थे हम सायकालीन अधिवेशन में ये चर्चा करेंगे सारे एक साथ हो जाए तो मुश्किल है जितना सारे रोजो तमो शतोगुण ये ये तो चुटकी लगा के जय हो जाए तुम्हारा जय नहीं क्यों क्यों हो रहा है सत्य राजो तम गुंजे इसी का चक्कर में तुम परे हो पोहपात बोले सारा जिंदगी तुम्हारा त्रिगुणों का जय करने के लिए लड़ाई करने के लिए लड़ाई करके गंवा दिया तुम कब भजन करोगे कब रसा करोगे पोहपाद जी तमाम भारत को परिभ्रमण करने का बाद बड़ा आपस तमाम भारत को भ्रमण करने के बाद हिमालय से लेकर समुन्दर तक दक्षिण और अफसोस का बाद बड़ा अफसोस का साथ प्रकाश किया जब हमने पूरा भारत को भ्रमण किया एक भी जगह ऐसा नहीं मिला जो जो रस मैं देने के लिए जगत में आया वो रस बट नहीं पाया अब हमारा जाने का टाइम हो गया जो रस देने के लिए संत महात्मा आता है वो रस लेने का हिम्मत नहीं है क्यों पात्र देर इज नो पॉट पात्र हो तो तुम खीर दे रहा हो दूध दे रहा मेरे को मेरा पास पात्र रहे तो तब तो दोगे हाथ में दोगे क्या पात्र नहीं है तुम्हारा पास कोई पॉट नहीं है पात्र नहीं है तुम एक पात्रो पात्रो बनने का कोशिश करो जैसे बोलता है ना सिलो भक्ति वेदांत बामन गोश्री महाराज का किफा पात्र है पात्र मतलब जो कि दिया है पात्र में रह गया और कीपा अगर कीपा अगर पात्र में फूटा सूरक है वो तो, तो मिला तो है, सुरख है उससे कृपा निकल गया तो क्या काम का कीपा मतलब कीपा भरपूर रख दे वो तो कृपा पात्र सॉलिड है एक चैतन्य महाप्रभु का कृपा में ऐसा विचार हम करेंगे बात में पत्रा पत्रो विचारानम न करुते न सौ पर देया देया विमर्शको न ही नो भा कालो प्रतिक्ष प्रभु इत्यादि श्लोकों का विचार करेंगे पागल हो यो, रोना कर ये रोना शुरू कर दो ये एकमात्र तो चैतन्य महापुरु है भगवान का किसी अवतार में ऐसा प्रेम नहीं बांटा है नो अवतार होवे है, है नो प्रेम परोचार इतना बोका है समाज जहाँ नाटक हो रहा है वहां जाके टाइम खराब कर रहा है भगवत कथा का, का नाम पे दिया ऑल पुलिस इडियट सब मूर्ख है वहां जाके टाइम खराब कर रहा है तुम्हारा जिंदगी तो खराब हो जाएगा वो सब कथा सुन के मजा तो होगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला पात्र बनाओ तुम्हारा जो पात्र है इसको बनाओ ठीक से तब कथा सुनोगे उसका बात आगे कथा सुनते सुनते पात्र बना ले का जग आ जाए तो बना नहीं तो जिंदगी में सुधरने कोई चांस नहीं। एक भागवत कथा तो दूर की बात है भागवत कथा का एक सुनने के बाद जिंदगी चेंज हो जाता है, एक शब्द एक जी ने एक धनी व्यक्ति का बड़ा भरी जमींदार उसका पास वाराणसी पढ़ बहुत पढ़ के आए और आने का बाद बहुत पढ़ा वेदांत तो पढ़ा भागवत तो सब पढ़ के आए हैं और आने का बाद वो धनी व्यक्ति जो है जो बड़ा जमींदार बहुत धनी उसका पास जाके बोलते जमींदार जी को आपको हम भागवत सुनाएंगे जो जमींदार जी बोले देखो भागवत का भागवत हम सुनेंगे आपका पास लेकिन बाद में अभी नहीं आपका ऊपर भागवत का कीपा नहीं हुआ आ? क्या बात करते हो हम ना मुखस्त है हमारा टीका टिप्पणी जो है हम प्रवचन अभी शुरू कर दे महाराज आपका ऊपर भागवत का कृपा जब हो तब हम भागवत सुनेंगे हमारा ऊपर कृपा नहीं हुआ हम वाराणसी से पढ़के आए वेदांत तो आदि सब क्या बात करते हो जब भी आए और बोले हम आपको कथा सुनाएंगे बोले महाराज आप अभी आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ वो गुस्सा में आ गया गुस्सा में आके चला गया क्या हमारे ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ एक दफे संसार में ऐसा हालत हुआ अपना एक छोटे से बच्चा मर गया ऐसा हालत पैदा वो बड़ा दुखी था दिल क्योंकि ज्ञान तो असली नहीं था जो वास्तव ज्ञानी है उसको दुख नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए धक्का तो लगा ही है उसी टाइम में अचानक एक बड़ा भारी, बड़ा भारी एक सुंदर ऊंचा पहुंचा हुआ संतों का जवान से वैराग्यों का बारे में भगवत प्रवचन थोड़ा सा सुन कान में आया एक शब्द प्रवचन भागवत का एक उदर से गुजर रहा था अब भगवत का एक प्रवचन ये एक श्लोक का प्रवचन थोड़ा बहुत कानों में आया बस वैराग्य हो गया और संसार को छोड़कर वाराणसी पुनः चला गया विश्वनाथ के चरण में शरण लिया ठाकुर जी हमको क्षमा करो हम तो ऐसे ही पाठ किया उसका कोई अनुभव नहीं आज हमारा दिल में हमारा नस नस में ये जो आज तक भागवत कथा में जो लिखा हुआ है उसका एक शब्द अब ऐसा धक्का लगाया मेरा नस नस में पूरा एकदम ठाकुर जी का जो चिंतन है आ रहा है अब क्षमा करो अब पंडित जी कहां है जमींदार जी ढूंढ रहे पंडित जी कहा गया पंडित जी मिल नहीं रहे कोई बोल रहा है पंडित जी दुख हुआ बहुत चला गया कहा बैरागी के चला गया आज ढूंढो तो सही कहा गया कोई बोला वाराणसी गया कोई बोला मथुरा गया कहा गया ढूंढो लोग भेजा अंतिम में जाकर वाराणसी में जो घाट है एक घाट है सुंदर उस घाट में एक घाट है दशा घाट क्या है वहां जाके पंडित जी अकेला आंसू लेकर भागवत का प्रवचन कर, कर रहे जैसे ये पागल जो है बैठा हुआ आपका सामने ये भी ऐसा किया पागल का मापिक जंगल में सूर्य भगवान कोई नहीं है और ठाकुर जी को पागल का माफिक सुनाते रहे कोई नहीं है फिर ठाकुर जी सुन रहे पागल का मापिक दिन भर ऐसा नहीं कि दो घंटा तीन घंटा दिन भर ठाकुर जी को सुनाते रहे गोकुल में जंगल में आनंद गुरी गांव वहां भी ठाकुर जी को सुनाते रहे कोई नहीं ठाकुर तो जी के सुनाने मतलब हमारा अंदर में ठाकुर है परमात्मा उसको जब सुनाने का हम चेष्टा किया ठाकुर जी बोले ये सच्चा दिल का है वो सुनाना चाहता है अपने सुनता है ठाकुर जी को हम तो परमात्मा ही है अंदर में ठाकुर तो जी का कोरोना हो ही जाएगा तो ये पंडित जी का ऐसा हुआ और जमींदार जी अंतिम में वो ढूंढते ढूंढते वो वो पंडित जी का पास गया पंडित जी का पास जाके उसको दंडवत किया पंडित जी दे के हैान हो गया बोला आप कैसे आए हो बोला आप आपका पास कथा सुनने के लिए आया पंडित जी बोला आप कथा, -कथा प्रवचन का कोई इच्छा नहीं बस ठाकुर जी को सुनाता हूं और रोने का इच्छा होता है और वो जो जमींदार बोला पंडित जी इसलिए तो आपका पास आया हूं अभी भागवत जी का कीपा आपका ऊपर हुआ है अभी आपसे हम भागवत सुनेंगे अब आप आराम रहो कोई ना रहे आप प्रवचन करोगे हम सुनते रहेंगे स्रोता और वक्ता तो ऐसा विचार है जब भगवत जी का कृपा हो जाए एक शब्द का तो आपको संसार से पूरा छुट्टी हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा, संसार से इतना लगन है छुट्टी हो ही नहीं रहा तो त्रिताप को नाश करने का जो विचार है उसमें इतना बातें हम बोलते एक एक विषय के ऊपर तो त्रिताप नाश जो सत जो सतत रजतमो एक गुण से बाहर अर्थात आध्यात्मिक आदि देवी छोटा सा बता दे सब जानता है इस बच्चा का है ये तो जो भी है आध्यात्मिक आप में अपने आप में एक जलन होता है रेस्टलेस पोजीशन जब बैठे रहोगे ना कौन अंदर से एकदम जलन हो रहा है बैठे नहीं देते बैठने नहीं देते कभी भगता इधर कभी भगता उधर पागल का ये जो पागलपन थी उस आध्यात्मिकता अंदर में है क्योंकि तुम भजन नहीं किए आदि भौतिकताप किसी ने आपका आपका साथ लड़ाई किया आपको जख्म कर दिया किसी सांप ने डांस दिया एक दूसरे भूतों से है भूतों से जो कष्ट आता है तकलीफ पहुंचता है उसका नाम है आदि आदि आदिद्वैवी आदि आदिद्वैवी ताप सोए हुए हो घर में अब बारिश बहुत हो रहा है इतना बारिश इस साल को इत, इस साल को इतना बारिश भाई कि मत पूछो अंतिम में क्या हुआ दामोदर वैली डीवीसी का जो बैरेज है वो फूट गया बैरेज का जो बांध है वो फोड़ गया और फूल के सारा पानी आना शुरू कर दिया आपको ध्यान नहीं सोए हुए वो और आज अंतिम में देख रहा अभी अरे सब पानी जा रहा है बच्चा जा रहा है हाड़ी फाड़ी जितना सारे अपना बर्तन है सब जा रहा है कितना घटना हुआ है मालूम भी नहीं है रात को सोया हुआ है अब बैरेज पूरा टूट गया अब पूरा पानी होके लाखों हजारों आदमी को मर दिया पानी में जा रहा है सोया हुआ है वो उसका चौकी जो है पानी में जा रहा है बच्चा जा रहा है मैया जा रहा है कौन की सो रखा कर जो फ्लाड आया आग लग गया भूकंप हुआ ये आधी दैविकताप ये तीनों ताप से आपका कोई कोई छुटकारा नहीं है ये तीनों ताप से जिंदगी भर लड़ाई करो लेकिन कोई उद्धार नहीं उद्धार संभव नहीं लेकिन सदगुरु चरण का सेवा का वास्तव सदगुरु ये हमको आके बोलोगे महाराज बोला हम तो वो गुरु का हम ये नहीं बोलेंगे हम किसी का निंदा चुकली करने के लिए नहीं बैठे हम स्टैंडर्ड प्रशन दे दे चाहे आपका दिमाग में दिल में जाए तो कैच कर लो नहीं तो जाओ लेकिन शिकायत नहीं करना वो ये कर रहा है वो महात्मा ये कर रहा है वहां मठ में ये हो रहा है हमको बोलना नहीं हम हमारा गुरु जी ये सिखा दिया भाई जो जो छोट उम्र तो कम था हम गुरु जी को बोल गुरु जी आप प्रवचन दे तो देखो वो महात्मा ये कर रहा है वो महात्मा इसको आप प्यार करते हो वो कर रहा है गुरु जी हे फटकार लगा तुमको हम प्रवचन में जो करना चाहिए वो बोले कौन क्या कर रहा नहीं हमको हमको नहीं बोलना कभी नहीं बोलना किसी का शिकायत नहीं करना अपने को चेंज करो अपना दोस्त दर्शन करो करो वो लोग ये करने के लिए आया मठ में मठ में भोगने के लिए आया मठ में भजन करने के थोड़ी आया ऐसा आया है तो उसको जो जो मांगेगा वही मिले जा तो यहां जो है तापोत्र विनाश आयोग ये जो तापत्र है जो तीन ताप के बारे में अभी हम बताया डेफिनेशन थोड़ा दिया ये तीन ताप से चुटकी लगा के छुट्टी हो जाएगा लेकिन कर नहीं रहेगा पोत्रय विनाश आयो श्री कृष्ण आयो बय नापोत्र से छुटकारा मिल जाए इसी का नाम है परात्पर अखिलेश्वर नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का मतलब है राधा रानी शहीद श्री मतलब राधा रानी उसका साथ कृष्ण लेकिन इसमें नारायण का भजन करे तो होगा नहीं महाराज होगा लेकिन श्री कृष्ण स्टैंडर्ड बताया, इसलिए श्री कृष्ण भजन में आपका तमाम रसों का समाहर एक साथ तक मिलेगा नारायण में शांतो रस का साथ आप भजन करोगे और ज्यादा तक जा नहीं पाओगे शक्रस भी थोड़ा बहुत है हाफ लेकिन श्री कृष्ण बोल के छोड़ दिया इसका मतलब यह नहीं कि जो रामजी का भजन करे तो होगा नहीं वृंदावन में बहुत चर्चा होता है बहुत लड़ाई होता है गौड़ियों वाले जो बोलता है जगतेर पिता कृष्णो जई नवे बाप पितृदी पात जन्म जन्मे जन्मेता अब कृष्ण को ही भजन करना पड़ेगा क्या हमारा तापत्र जाएगा नहीं हम राम जी को भजन करें जरूर जाए तो क्यों बोला आप लोगों का ये बाप प्रवचन बोले महाराज इसलिए बोला कृष्ण कोई अवतार नहीं अवतारी है स्वयं अवतारी इसमें कृष्ण बोलने से सारे अवतार ऑटोमेटिक सत आ जाता है नारायण भी है आ, बामन जी भी है नृसिंग जी भी है राम जी सब है कृष्ण कृष्ण नाम में आ गए तापत्र विनाशायो आयो श्री कृष्ण आयो ग इसलिए बताए श्री कृष्ण शब्द को और गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी बहुत सारे बताएं। लेकिन रस का बारे में विचार करो तो बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा वेदोव्यास जी लिखा और वेदोव्यास जी का भागवत जी महापुराण का जो रस है सुख मुखाद विचार होगा अभी दो दिन दो एक दिन का अंदर शायद काली होगा तापत्र विनाशाए सुनाय नमः और कृष्ण भगवान को हम दंडवध करते हैं और नमः नमः इसमें हम लोग बहुवचन प्रयोग किया किसलिए क्योंकि वेदोव्यास जी कातर होकर प्रार्थना कर रहे आप लोग क्यों खामा खा समय को खराब कर रहे हो चलो आओ एक साथ हम स्वार्थी नहीं है बैसदेव जी यहां जो बहुवचन व्यवहार के बहुवचन सिंगुलर नंबर नहीं यहां सिंगुलर नंबर नहीं यहां बम नम वयम नमह नुम बुय वयम नुम हम लोग नमन करते हैं इस बहु है। इसलिए बहुवचन व्यवहार किया इसलिए कि तमाम तमाम जगतवासी का सामने वेदो <coughs> व्यास जी एक इन्वाइटेशन एक इन्वाइटेशन रख तुम भी निमंत्रित है आओ तुम्हारा ये निमंत्रित है रविंद्रनाथ नाथ ठाकुर जो है वो तुम्हारा लगता है जड़ जगत का कवि है जड़ जगत का कवि तो है ही है लेकिन फिर भी आधा कंसेप्शन उसमें है कि, कि वैष्णव का संग किया भक्त भी ठाकुर का संग किया शीला प्रभुपात जी से हरिकता सुना रविंद्रनाथ ठाकुर रसिक मोहन विद्याभूषण बड़ा बड़े रसिक भक्त है जिसका जन्म हुआ था एक चक्राधाम में उसका संग बहुत सारे वैष्णव का इससे रविंद्रनाथ 100 परसेंट जड़ जड़ को भी नहीं है कभी नजरूल इस्लाम वो भी 100 परसेंट जड़ को भी नहीं 50 फिफ्टी परसेंट हा जो लोग ये सब सुनते हैं ये लोग का कीर्तन जो गान लिखते हैं उस गान में भी है सौबार निमंत्रण महायोग्य सौबार निमंत्रण बोल के एक गान आता है रविन्द्रनाथ हम तो ये गाने के लिए बैठे नहीं कि ये जो कंसेप्शन है ये भी यहां से ही आया है कथा से ओ तो सदगुरु चरण का सेवा करो गुरु वैष्णव का इसमें आपका क्या होगा पूरा बुद्धि शुद्धि हो जाएगा और त्रिताप जय करना तो मामूली बात है त्रिताप जय करना तो मामूली बात है <coughs> उद्धव जी उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बताए इसके बारे में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करें करेंगे रजस तमश्च सत्यन सत्यंज उपशमेन चेत सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंज इसका व्याख्या सायकालीन अधिवेशन में होगा अनायास जय हो जाएगा क्यों रो रहे सारा जिंदगी तुम अपना ये त्रिगुण से छुटकारा लेने के लिए तुम गंवा दिया खराब कर दिया तुम ठीक नहीं है तो यहां जो है बैसदेव जी सुंदर बताएं, लिखा और उसके बाद सुंदर बताएं कि जंग्रवय मन पेतम अपेत कृत्यम विरह पुत्रेत मुनिमान तस्मी इस श्लोक का व्याख्या भागवत का मूल पाठ जब होगा अभी तब ये श्लोक है उधर वहा व्याख्या करेंगे हाँ बैसदेव जी सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं जन्म का बाद जन्म लेने का साथ साथ प्रवोज्ञा सन्यास लेके जा रहा है और बैसदेव जी सुखदेव जी जा रहा है लड़का और बैजदेव जी पीछे से रो रहा है बुत्रो, बुत्रो, आ जाओ बारे में व्याख्या मूल पाठ जब होगा होगा अब यहां सुनो सीक्वेंस किस सिचुएशन में भागवत का महिमा जो है भागवत प्रवोचन हुआ था उसका थोड़ा ध्यान लगा के सुन लो नई में शिशुतम आसनम अभिवाद्य महामतिम कथाम सोनु सव, को अवब्रत नईमी क्षेत्र नईमी शारण में भागवत का अधिवेशन कहा, कहा हुआ था भले भागवत का उद्धिशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रवचन के सुखताल क्षेत्र में सेकंड अधिवेशन जो है उससे ये जो है सुतदेव गोस्वामी ये जो ऋषि मुनि है अठासी ऋषि के सामने प्रवचन किए गोकर्ण जी का प्रवचन बाद में हुआ ये जो सेशन है भागवत का अधिवेशन एक फर्स्ट सेशन प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा करके ये जो है ये सेकेंड अधिवेशन है इन इन का इसका नाम नोमेश किस ये भी हम मूल पाठ में बताएंगे अभी नहीं बताएंगे तो नईमेश क्षेत्र में सुत, सुत बद्दी में बैठे हुए हैं उसको बंदना करके बैठाए सुमासीनम अभिवाद्यो महामतिम उसको वंदना किया पूजन किया और कथामृत रसाद कुशल कथामृत रस अस् करने का जो योग्यता है ये जो ऋषि मुनि है सोनकादि ऋषि ये मामूली ऋषि नहीं है ये ऋषि मुनि जो है इसका कहां कहां तक इसका पावर है सुनने को है ना। लेकिन वो लोग भी अभी ये कथा मृत स्वाद कुशल कुशल कथा शोभन करने बहुत आदमी बैठता है लेकिन कथा सुनने का जो टेक्निक है चतुर है वो नहीं मिलता भागवत कथा जो शोभन करने का जो टेक्निक है जिस अवस्था में अवस्थित होकर ये कथा को सुनना पड़े कथा मृत और साथ ये होता नहीं इसलिए एक कथा का साथ साथ उन लोग का सुविधा नहीं होता नहीं तो एक कथा के साथ साथ सब सुविधा हो जाए सब परीक्षित महाराज को स्वरूप सिद्धि हो गया इतना आनंद तो कथा मृतोसा साध कुशल हा सन को सनुकादि ऋषि सब ये अभी प्रश्न कर रहे हैं सनोक आदि ऋषि अभी गुरुजी के सामने गुरु आसन में बैठा तो गुरु ही है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो यही है दिखा गुरु से दिखा लियो जिससे ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो दीखा गुरु सिक्खा गुरु है इसीलिए दीक्षा गुरु सिखा गुरु दोनों का बारे में में सिंगुलर नंबर एक वचन व्यवहार किया ताशोबारी ये जो है करी तो है ही एक जगह लेकिन दीखा गुरु और गुरु को एक वचन व्यवहार किया दिखाएंगे हम तो इसका कारण है दिक्खा गुरु और सिक्खा गुरु जो है तत्वों का विचार करो तो तत्वों में मूल तो मूल जो है एक ही है लेकिन दीखा गुरु हमको संबंध के दिया इसलिए थोड़ा उसका पोजीशन है एक ही है दीखा गुरु सिक्खा गुरु भेद नहीं है ये चौत तो कृष्णदास कि, को विराज गोस्वामी जी ने चैतन जो चित्र में सुनर होता है दीखा गुरु सिक्खा गुरु एक इसका बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी जिनसे हमको संबंधगण मिला है उसका आसन और थोड़ा ऊंचा क्योंकि वो संबंधगण दिया मंत्रों दिया अब मंत्र देवो था वो मंत्र का रूप में हमारा पास है और कभी हमको अपना स्वरूप दिखाएंगे हमको सिद्धि हो जाएगी और लेकिन एक बात दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक तत्व बोला इसलिए ये संबंध अभिधि और तीन तत्व है इसमें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं हो सकता सिर्फ संबंध गायन पक्ते किया अभी शुरू नहीं किया हो ही नहीं सकता और पक्का नहीं होने से आपको सिक्खा गुरु से सिक्खा लेना पड़ेगा कब संबंध गायन जाके पक्का होगा संबंध जब तक पक्का ना हो तो अब तब तक आप जो दिखा लिए हो दिखा परिपूर्ण नहीं हुआ आपका जो दीखा क्रिया जो है वो परफेक्शन में पहुंचा नहीं दिखा लिया थोड़ा बहुत दिखा लिया लेकिन दीखा का कम्प्लीट दीक्षा का जो मानी है दीक्षा शब्दों के द्वारा जो माने रखता है वो माने जो मीनिंग है उस तक आप पहुंच नहीं पाए लेकिन संबंध जब पक्का बैठ जाए तो अब ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा हम उदाहरण देते हैं जैसे जैसे आपका शादी होने का बाद जो पति देवता का संबंध हुआ संबंध होने का बाद क्योंकि विवाह का समय में आत्मसमर्पण हुआ विवाह का जो वेद में जो मंत्रो आता है ना मंत्रों में वेद में जो मंत्र होता है जब विवाह का टाइम में उस विवाह का मंत्रों में स्वयं आता है आत्मसमर्पण जो है वह आता है जदिदम हिदयं ममो तदिदम हिदयं तबो है ये मंत्र आता है ये मंत्रों में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पण अः तुम समझा नहीं विवाह जब किया उस मंत्रों में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पन्न हुआ आत्मसमर्पण होके स्वामी का होकर स्वामी का सेवा का चरण में आत्मसमर्पण किया और उसका बाद स्वामी सेवा हो रहा है ना तब स्वामी सेवा इससे गुरु चरण में आत्मसमर्पण नहीं किया तो गुरु सेवा परफेक्ट नहीं हो रहा है जब आत्मसम पक्का होगा तो शुरू होगा बहुत सारे प्रवचन है गौड़ी और जो इतना गंभीर है हम सिर्फ किताब बंद करके एक एक टॉपिक के ऊपर दो साल पांच साल बताते चले खत्म होगा नहीं दिखा का बारे में बताते चले सब एक एक पॉइंट तो गौरी दर्शन में बोरा ऊंचा भावना है ये जगत का जो प्रवचन है उसमें ये सब छो भी छोएगा भी नहीं सपने में भी, भी नहीं आएगा वो लोगों का तो ये जो है कथा साधन करने के लिए बैठा हुआ है और सनका दृषि और ज्ञान विध्यांशो कोटि सूर्य सम प्रभो सुताक्षाई सुमो कर्ण रसायनम बोले ये रसा साधन कर सुतोदेव हे सुतोदेव गोस्वामी की प्रार्थना किए अज्ञान अज्ञान अज्ञानारुरो अज्ञान, अज्ञान अंधकार में डूबे वो हम लोग इसी अवस्था में कोटि सूर्य सम प्रभम कांति विशिष्ट हम लोगों को सुनाने के लिए जो पैदा हुआ है आया है हमारा सामने कौन सुतदेव गोस्वामी क्योंकि सूर्य उदय के साथ ये जगत का जो अंधेरा है वो जाता है ये जरूर है सूर्य उदय का साथ साथ सब सारी चीज समान दिखाई पड़ता है कहां अंधेरा में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन ये जो, जो सुत्रदेव गोस्वामी आए हैं गुरु सूत्रदेव गोस्वामी गुरु बैंस गद्दी में बैठे हुए हैं इनके द्वारा जो प्रवचन होगा इसके द्वारा कोटी सूर्य उदय एक साथ जुगपथ एक ही साथ उदय होने का बाद भी ये अंधेरा दिल का अंधेरा नहीं जाएगा दिल का अंधेरा नहीं जाएगा दिल का अंधेरा तो तब जाएगा जब सदगुरु वैष्णवो से प्रवचन सुनते रहोगे तब तो आपका दिल का अंधेरा जाएगा बाहर में ऐसा मापी करोड़ों सूर्य उदय होोड़ो चंद्रमा उदय हो जाए चाहे भले बहुत रोशनी फैल गया चारों ओर फिर भी उसमें कोई हृदय को करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। जब एक टुकड़ा कैला को आग में फेंक दिया तो उसका कालापन खत्म हो गया अभी देखने में मोल्टेन गोल्ड कच्चा सोना जैसा लोहे का टुकड़ा वो भी काला है उसको फेंक दो आग में दस मिनट रुको और देखोगे लोहे का टुकड़ा कालापन कहां गया वो सोने जैसा वर्ण हो गया लेकिन फिर उसको निकलकर बाहर निकाल दो आधा घंटा भी नहीं दस पंद्रह मिनट के बाद फिर कालापन आ गया इसलिए कंटिन्यूअसली ट्राई टू गेट इन कंटेक्ट विद गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का साथ अनुक्षण संग में रहो मानस में यह तो फिजिकली संभव है कितना दुर्भागा है भागवत मंदा कि नहीं कथा कहाँ से चलकर कहाँ प्रवाहित होते होते यहां पहुंचा लेकिन इतना अक्लमंद बुद्धि कम है सारे संसार का चीजों में फंसा हुआ है समय नहीं है फुर्सत नहीं है कथा को सुने इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बाधा नहीं है कभी भी इसका कृपा नहीं मिलेगा क्यों उसको तो कृपा करने के लिए ठाकुर जी भेज दिए लेकिन उससे सुनने नहीं दवा खाएगा नहीं तो उसका तकदीर तो बदलेगा नहीं इतना यहां से यहां से यहां तक आ नहीं सकता जहां से सौ सौ किलोमीटर पढ़ करके आए हैं और वहां से एक दो कदम चल नहीं सकता उधर से इधर कितना अकलमंदी है कितना बुद्धि खराब है वो मरने का ही, मरने का का ही ही उसका विचार है तो क्या करें हम तो ये प्रवोचन के द्वारा अज्ञान और विध्वास कोटिस प्रभु कथा स्वार कर्ण रसायन स्वरूप ये कथा प्रवोचन जो चले उसके द्वारा हृदय का जो अंधेरा है ये तो अधन, अंधेरा जो है वो मिट जाए जरूर मिट जाए हृदय का अंधेरा तो एकमात्र एक, एक ज्ञान के द्वारा ही रीते ज्ञानत न मुक्ति रीते ज्ञानात न मुक्ति ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होता है अरे भक्ति होने से क्या अरे भक्ति का मतलब ही ज्ञान का पक्का अवस्था वो प्रवोचन नहीं कर सकता लेकिन गुरु के पास ऐसा हुआ है भक्ति के द्वारा ज्ञान के द्वारा जो अल्टीमेट विषय है ज्ञान किस लिए वक्त है ज्ञान का जो अल्टीमेट विषय है अल्टीमेट वो भक्ति में और स्वतः है इस बारे में चर्चा करेंगे है? बहुत सारे इसलिए देखो रीते ज्ञानात्मा मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता जल संसार आरोमुक्ति भी अल्टीमेट रिजल्ट फल नहीं देगा जब तक भक्ति नहीं मिलेगा भक्ति मिलने से भक्ति का साथ साथ ही वो ज्ञान का सिद्धि होता है नहीं तो होता नहीं जाय जो भी है आव यहां कलिकाल है घोर कलिकाल इसका वर्णन कर रहा है ये तो तुम्हारा सनोकाद ऋषि प्रवचन कर रहा है प्रवचन मतलब बोल रहा है गुरु जी का सामने ये प्रार्थना बोल ये एक किस्म का प्रार्थना है गुरुजी जी का सामने गुरुजी को गुरुजी जी का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं जो हम इस इस्ति, स्थिति में हैं हम लोग इस स्थिति में पड़े हुए हैं आप कीपा करके प्रवचन बोलो इसीलिए बैकग्राउंड जो पहले का स्तुति जो वो कर रहा है हम इसी अवस्था में पढ़ो घोरे कलु प्रायो जीवशातः क्लेश क्रांता शोधने कि परायनम घोरे कलऊ ये घोर कलिकाल में जितना सारे जीवात्मा है सब असुर बन गया यो घोरे कलऊ प्रायो जीवश असुरतम गसुरतम मतलब असुरोत्त तो प्राप्त तो हुआ सब हृदय में एक एक जैसा लगता है सब असुर बन गया किसी का अंदर में भक्ति नहीं है असुरतम गह क्लेश क्लेशाक्रांतोश क्लेशाक्रांत क्लेश के द्वारा आक्रांत होकर उसका शोचनीय दशा हो गया क्लेशाक्रांत जो क्लेश के द्वारा मोहित है इतना कष्ट मिल रहा है जितना सारे जीवात्मा इन लोगों का शोधन का व्यवस्था कैसे हुए ये लोगों का जो शोधन है प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन होना चाहिए तो इसका प्रोसीजर क्या है इसका जो प्यूरिफिकेशन है कैसे करे बोले महाराज तुम सोने सोने का जो प्योरिफिकेशन करोगे सोने को आग में जितना जलाओगे तो वो सोने जितना जलाओगे उतना कैरेट उसका प्योरिटी बढ़ जाएगा है ना कितना कैरेट गोल्ड है आ, जितना सोने सोने को जितना आग में जलाओगे उतना प्योर हो जाएगा उतना और ये जो है देखो ये जो प्यूरिफिकेशन है आत्मा का इसका व्यवस्था सोने को तो आग में जलाया जाए तो होगा लेकिन आत्मा को कैसे प्यूरिफाई करे बोले क्लेशा क्रांतो शोधन किंग पारायण इसका शोधन के लिए क्या पारायण हो, होना चाहिए क्या प्रवोचन होना चाहिए किस टॉपिक पर किस विषय पर एक श्रोवण के साथ साथ आत्मा का सारे व्यवस्था हो जाए सारे व्यवस्था सारे समस्या का समाधान परा खत्म पूरा पूरा दिल का पूरा सफाई हो गया बस भक्ति हो गया बस अंतिम में सिद्धि हो गया भगवान के चरण में एक भगवत कथा सो उनके साथ साथ भगवान के चरण में पहुंच जाए एक भगवत कथा का ऐसा तो ही है तो क्लेशा क्रांतोस्व तो शैव शोधन किंग पारायणम किंग प्रश्न क्या पारायण होना चाहिए क्या प्रवचन होना चाहिए और हम तो जाम्प लगा रहा क्यों क्या करे यहां चर्चा करें वहां से वहां जाम्प करो क्योंकि एक महीना कुछ भी नहीं कि एक महीना तो कुछ हमारा हमारा नजर में लगता है पल भर में एक महीना गया हमारा लीडर मुझे जहां जाके बैठता हूं उन्हें एक पल भर में हमारा एक महीना चला गया कहा कुछ नहीं बोल पाए ऐसा दुख लगता है तो थोड़ा सा हम इसको जिस्ट आपका सामने बताएं क्योंकि पूरा खुल्ला खुल्लाम पूरा व्याख्या हो नहीं पाएगा समय स्व है और चिंता मनिर सुखम सूरेंद्र स्वर्ग संपदम किसी किसी जगह सूर्यद्रु सद्रु सूरद स्वर्ग का गांव गाज पेड़ और किसी किसी जगह में किताब में लिखा हुआ है सुरेंद्र शु, स्वर्ग संपद सुरेन्द्र मतलब सूर्य सूर देवता वो स्वर्ग में जो राजा है सुरेंद्र दोनों शब्द दो है किसी किसी जगह किसी ने डाउट होता है महाराज क्या गलत पाठ कर रहा है नहीं दोनों ही हम बता दें दे कि किसी किसी जगह ऐसा पाठ है किसी जगह ऐसा पाठ है जो चिंता मनिर लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रज क्षति गुरह पीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम जो वैकुंठ लोग जोगी का भी दुर्लभ ऐसा ऐसा जोगी है हजारों साल बैठ के भजन करा अभी भी गुफा का अंदर बाबा बाबा का नाम सुने हो आदि बाबा अरे रे बाबा हिमालय में गया वहां एक घटना हम सुने ढूंढते ढूंढते रा एकदम अंधेरा हो गया वो क्या करे वहां तो मर जाएगा ओपन ओपेनली रहेगा हिमालय में बाहर पहाड़ी चट्टी तो गुफा का एक गुफा का मुख उगाड़ कर सूचे कि रात को गुजारा कर ले सुबह में गुफा किसी आला से बहुत हटाया दिखा रे पाप रे एक जोगी बैठा भजन कर रहा है कितना सालों से कोई नहीं जाने बहुत सारे घटनाएं हमको यह बोलने का रुचि नहीं है अभी तो चिंता मनिर सूखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम गुरु प्रजक्षते गुरोहो प्रेतो वैकुंठ जोगी दुर्लभम जोगी मुनि ज्ञानी कितना सालों साल भजन कर रहा है लेकिन सिद्धि नहीं मिल रहा हम बताएंगे देखो भिल, भिल्ली बाई भिल्ली बाई सवरी सबरी मैया इसका बारे में हम बताएंगे शाम को जय कैसे सिद्धि मिल गया तुम्हारा हंड्रेड परसेंट विश्वास हो जाएगा जो आदमी इधर सुनने बैठे हुए हो हमारा प्रवचन खाली नहीं जाएगा हम ये प्रतिज्ञा करके प्रवचन करते ठाकुर जी का बात जो कुछ ही का कानों में प्रवचन किया आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसों परशु, परसों नहीं के तरसू किसी भी जिंदगी में उसका चेंज होगा होगा अगर अपराध किया तो इस जन्म ने लेकिन खाली नहीं जाएगी बेकार नहीं जाएगा क्योंकि हमारा कोई आशा नहीं है कोई आशा लेके हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं तो जो भी है ये जो वैकुंठल है प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है मिलता नहीं बहुत काल से जोगी भजन कर रहे हैं जोगी गहनी कुछ नहीं हो पार रहा अरे गुरु अगर सदगुरु अगर संतुष्टि हो जाए सदगुरु हमसे अगर सदगुरु का कीबा हो जाए जैसे शाम का शाम शाम का प्रवचन में हम बताएंगे उपमनु का कहानी और काल बताया था आपका वो सत्यकाम का कहानी ब्रह्म का चार पात जो है पहला पात्र दूसरा पात्र तीसरा पात्र चौथा पाप कैसे सिद्धि हुआ था है सब ये सब बताया था थोड़ा बहुत उपमनु का भी सिद्धि देखिन एकोलव्य का सिद्धि नहीं हुआ इस बारे में बड़ा भारी लंबा चौड़ा प्रवोचन होना चाहिए एकोलव्य का माफिक अगर आपका आपका आर्गूमेंट आ जाए दिल में तो आप एकोलव बन जाओगे लेकिन भक्ति नहीं हुई बहुत आदमी उल्टा पलटा प्रवचन देता है देखो एक लगा क्या हो गया कितना तीर्थ का विद्या महाराज जस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड वो गुरु सेवा नहीं किया गुरु सेवा तो वो है जो गुरुजी बता रहे वो कर वो तो नहीं किया तो उल्टा इस बारे में हम प्रवचन करेंगे एकादश कंधो आए धीरे धीरे सब गुरु शिष्य का मामला आए तो हम बताएंगे तो ये चिंता लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम चिंतामि जो है चिंता मुनि जो स्वर्ग राज्य में चिंतामुनि का सामने ओ तुम जो चिंता आएगा तुम्हारा मन में ये सच्चा बना देगा चिंतामोनी किस को बोलता है चिंतामनि को स्पर्शमुनि नहीं परसमुनि तो स्पर्श करोगे तो ये स्पर्शमनी चिंतामनी परसमुनि वृंदावन में मिला था अकबर वसा देखा वो कहानी हम बताए दूसरे प्रभूषण में हाँ? सोनातन गुसाई के सामने जो ब्राह्मण आया था विश्वनाथ सपनादेश किया तो एक तू संपत्ति का बारे में चिंता कर रहा तो तो है लड़की का शादी दे बोलो गरीब ब्राह्मण है बर्दवान किसी इलाका में इलाका से गया विश्वनाथ जी का पास जाके रोया बहुत दिन विश्वनाथ सपने में आकर जा वृंदावन में चले जा सोनातन गोसाई का पास बड़ा भारी संपत्ति है उसका पास जाके ले, -ले। तेरा नंगापन जो है नंगापन तेरा जो नंगा पेन है समाप्त हो गया और सोनातन गुसाई के पास गया और रो रो के अब वो सोनातन के पास कुछ है ही नहीं एक लोटा है कमल है कोपिन है साधु का तीन संपत्ति है। लोटा सोटा लंगोटा तीन संपत्ति इसको छोड़कर कुछ है ही नहीं सोनातन को रोया अब बोला संपत्ति दे तो संपत्ति मेरा पास तो कुछ नहीं है नहीं विश्वनाथ जी ने बताया विश्वनाथ जी ने बताया अब तो पहले था पहले आता तो दे दे तो सोने गोल्ड कॉइन जो है सोने का मोहर जो है मिल जाता बहुत अब तो सब बांट दिया अब तो कुछ नहीं है नहीं विश्वराज जी बताया आप देना ही पड़ेगा आपको रोया बहुत बाद में सुना सोना ख्याल है ए, एक तो मिला था पत्थर वो पत्थर तो हम गाड़ के रख दिया जमुना क्या ये ये जो तट है उसमें बालिक बालू का अंदर क्यों ना ये क्यों ना ये दे, दे दे उसको इसका काम में आ जाए तो बालू का अंदर से उस पत्थर को उठाया उठाकर ले जा ए तो पत्थर है क्या अरे पत्थर नहीं है पागल वो देख तो सही क्या है लोहे का साथ फर्श गया सोना मनी अरे कमाल किया हो गया अब तो जहां स्पर्श करे वही सोना हो जाएगा अब तो हमारा अभाव रहेगा नहीं पूरा हमारा इलाका में हुआ था एक दफे एक व्यक्ति उसका कपड़ा का दुकान है हाथी बाजार में वो एक एरिया को पुराना मुकान को खरीदा आ खुदने का बाद खुदने का साथ साथ उसमें सात घर ना आठ घर गोल्ड कॉइन निकला सरकार को पता चल गया वो लेके गया वो कुछ दिया उसको जो भी है ऐसा है तो ये जो स्पर्शमणि है स्पर्शमणि स्पर्श कराया लोहा का साथ तो सोना बन गया वो दौर लगाया अब हमारा चला गया नंगापन तो हमारा खत्म है और जाते जाते कैसा धक्का लगा अरे जो संत महात्मा ये पत्थर को ले जा ऐसा करके अंग बाया ले जा दिखाया। उसका कितना बड़ा संपत्ति है उसका बात जो उसको उसको कोई कीमत नहीं दिया अरे फिर वो पत्थर को लेकर वापस आ गया ये संपत्ति नहीं लेंगे ये संपत्ति तो तू मांगा है दे दिया नहीं आपका पास कौन संपत्ति है जिसके लिए ये संपत्ति को ठुकरा दिया आपका पास कौन सी संपत्ति है ये बताओ हमको हमारा दिमाग में अभी आया हम तो दौड़ लगाया था लेकिन वापस आ गया आपका पास जो संपत्ति वही हम लेंगे हमारे पास तो कुछ ना है बोल पत्थर को जमुना का पानी में फेंक दिया जा रविन्द्र नाथ ठाकुर उसको लेखा इसी लीला को जे धोने होइया धनी मोनी रे मानो ना मोनी तारी है मांगी अमी न तो सिरे जिस धन में धनी होकर इस धन को धन को आप टुकराया उसी धन का एक कण हमको दे दो हम भी मालामाल हो जाए अकबर बत्सा भी आया था खबर मिला ऐसा ऐसे पत्थर है सनातन बाबा ने दिया था ये पागल जमुना में फेंक दिया अकबर बत्सा बोले वो उसका कोई काम के नहीं हो तो उस बाबा है हमारा कोई काम का आएगा हम रा, हम राजा है और जाके पूरा लोक लगा दिया इतना हजार लोग जमुना का पानी को छानबीन किया जहाज लेके आ गया बोले ये पत्थर हमारा लिए काम है। हमारा लिए काम का है बहुत काम का है हमें पत्थर हमको चाहिए, लेकिन को दो दिन चार दिन ढूंढने का बाद भी वो पत्थर हाथ में नहीं आया क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा नहीं लेकिन अकबर बादशाह विश्वास किया हंड्रेड परसेंट वो पत्थर जो है, उस पर है। वो स्पर्श मनी है क्यों वो जहाज का जो एंकर है एंकर जहाज से जो जहाज को एक जगह जमा के रखने के लिए जो तो लोहे का का होता है काटे, वो वो फेंक दिया था उसका सोने स्पर्श मणि का स्पर्श हो गया था जो एंकर को उठाया अधिकारी सोना हो गया पूरा कितना टॉन है वो अकबर वा विश्वास कर लिया वो स्पर्श हाँ, मणि जरूर है तो ये तो ये जो है ये चिंतामणि आप ये मत समझो कि महाराज गप बोलने बैठे हैं ये नहीं चिंता, चिंता मनी सुखम चिंतामणि जो है ये जगत का सुख उत्पन्न करने वाला किसी का पास अगर चिंतामणि है हम तो यू कहे कि हरिनाम जो है यही चिंता लेकिन इसको दूसरा काम में मत लगाओ को खराब काम करोगे गलती काम करोगे अपराध करोगे और उल्टा सीधा करोगे और हरिनाम करके वो पाखंडी बन जाओगे हरिनाम का ऊपर चिंता मनी कुछ नहीं है नामो चिंतामनी इत्यादि श्लोक का व्याख्या करेंगे अब तो प्रवचन शुरू ही हुआ है एक देर दिन हुआ इस प्रवचन में अब सुनोगे क्या सुंदर बात नामो चिंतामणि नाम हरिनाम जो है ये चिंतामनी जो चाहिए वही देगा लेकिन हमारा विनती है हरे नाम को ऐसा यूज मत करो नाम का नाम नाम अकारी बहुदा निजो सर्व निजो सर्वशक्ति सत्तार पिता नियमित न स्मणे न कालो इतदिश कि पा भगवान ममापी दुर्दैव मिद्वीशम मिहाजनी नानु राघा चेतन मोका शिक्षा का दूसरा श्लोक है हमारा दुर्दैव है हमारा नसीब फूटा है जला हुआ है हमारा नसीब इसलिए हरिनाम हरिनाम जैसा ऐसा मनी चिंता मनी आप दिए हो ठाकुर जी लेकिन हमारा नसीब खराब है हमारा हम कुछ नहीं कर पाए तो चिंता मुनि लोग को सुखम चिंता मुनी जो है आपका हाथ में आ जाए तो ये जगतिक ए जग, जग, जगत का जो सुख है एंजॉयमेंट है आप हासिल कर सकोगे वेरी इजीली लेकिन आज स्वर्ग का जो सुरद्रु स्वर्ग का जो पेड़ है किसी किसी पाठ है किसी किसी जगह सूरद्रु सुरोद्रु माने स्वर्ग का पेड़ कल्प स्वर्ग में रहता है इच्छा मात्र फल देता है स्वर्ग में ये जो है पेड़ इसका सामने कुछ भी मांगो गोलोक में रहता है चिंतामुनि, चिंतामनी चारों ओर चिंतामुनि बिखरे हुए हैं यहाँ तो एक चिंतामनी की बात कर रहे हैं। गोलोक धाम वृंदावन में बिखरे हुए हैं चिंतामनी चारों और वृक्षो जो है वृक्ष एक विक्षो का पास जाकर जो मांगोगे वही देगा कल्प वृक्षो वृंदावन में कल्प वृक्षो इसलिए हमारा गुरुवर्गो ने शिक्षा दिया वृंदावन में जाके किसी विक्षो को काटो मत तुम वृंदावन में जाओगे तुम भिक्षो को काटोगे काटो मत कष्ट मत तो वो सब मनी ऋषि है उद्धव उद्धव जी उद्धव जी जो है वो बोलता है वृंदावन में गुलम होकर हम रहना चाहते हैं आशा मोह चरण जूसा महो शाम ये सब स्वरूप का चर्चा होगा वृंदावन का रास्ते का किनारे हम पेड़ पौधा लता गुलम होकर पैदा होना चाहता हूं ठाकुर जी ये हमारा सौभाग्य बना दो क्योंकि इसमें गोपियों का ब्रजवासियों का जो चरण रज है हमारा मस्तक में परे तो हम हम माला माल हो जाएंगे यह तो संपत्ति एक पार्टिकल उद्धव समाज जब पढ़ोगे तो हम विचार करके देखा रोना आ जाएगा उद्धव जी बोला एक रेणु चरण रेणु तो बहुत हो सकता है लेकिन एक रेणु मांगा एक रेणु दो तो हम ब्रह्मा भी ऐसा मांगा ब्रह्मा भी मंगा प्रार्थना किया ठाकुर जी का सा एक रेणु दे दो कतमघ्री रेणु रेणुभिषे कहा जो भी है या जो है जो चिंता मुनि है वो उसके द्वारा आपका जगत का जो ये चौदह भवन का जो संपत्ति है मिल सकता है लेकिन वास्तव सुविधा नहीं होगा आप गुरु हो पितो सदगुरु अगर जो भगवान का भक्ति करते हैं वो सदगुरु जैसा उनके सदगुरु का एक सदगुरु का कृपा प्राप्त तो हो जाए मिल जाए तो उसमें क्या हुआ वैकुंठ जोगी दुर्लभम वैकुंठ जोगियों के लिए सुदुर्लभ है ये भी अनायास मिल जाएगा गुरु प्रसन्न हो तो मिल जाएगा माधविंद्र बुरी बात का सामने माधविंद्र बुरी बात का सेवा किया कौन ईश्वर प्रीपात एकदम अंतिम समय तक सेवा करते करते जब सिद्ध महात्मा सोया हुआ है कभी पिशाब पैटटट्टी और, और प्रागिध है ये तो दिखावा है अब ओ सब परिष्कार किया साफा किया और सेवा किया इतना सेवा किया जो गुरु प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वाद किया जा सब सिद्धि हो जाए जो चाहे भक्ति सिद्धि होगा एक दूसरा शिष्य है उसका नाम है रामचंद्रपुरी वो तो गुरु जी को उपदेश देने के लिए आए हैं गुरु जी गुरु जी आप क्यों रो रहे हो आप ज्ञान सिद्ध आप हो आप रो क्यों रहे हो ऐसा करो तो आप ज्ञान ज्ञान के बारे में चिंतन करो तो रोना खत्म हो जाए गुरु गुस्सा में आकर बोले हमारे इधर से भाग दफा हो जा जिंदगी में तेरा सकल नहीं देना चाहता हूं गुरुजी को उपदेश करे ऐसा बुद्धि का रा गुरु जी को स्वयं उपदेश कर रहा है। गुरु क्यों रो रहे हो आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो दूर हमारा दफा हो जा अपना शकल को नहीं देखाना ठाकुर जी नहीं मिला हम रो रहे हैं हम तो हमारा सामने ब्रह्म के उपदेश जा बात यहां से उसके उपेक्षा किया वो पखंडी बन गया सदगुरु जिसको उपेक्षा कर रहा है करेगा वो पखंडी हो जाएगा वो पखंडी बन गया और पुरी में आया श्री चैतन्य महापू का गलती निकालना शुरू कर दिया चैतन्य महापू का गलती अरे इधर जरूर मिठाई खाया होगा कल रात को सन्यासी हो मिठाई खाया रात को चैतन्य महापू साक्षात भगवान उसका दो निकाल यहां चेटी यहां घर में चेटी क्यों इतना चल रहा है जरूर आप मिठाई खाया इतना लोभ है अरे प्रभु चुप हो गया अरे आरोप किया दोष आरोप किया जब भी किया ही नहीं प्रभु आरोप किया क्योंकि वो पखंडी बन गया अपराध करते करते गुरु वैष्णव से ऊपर जाके भगवान का दोष निकाला तो ये जो है सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो इसके द्वारा क्या होगा बोले हमको वैकुंठ में जाएगा वैकुंठ लोग में जाएगा जाइए तो ऐसे करते करते दूसरा श्लोक में आ गया जो जन्मांतरे भवित पुण्यम जदा भागवतम लभेत शास्त्रों में बताया गया जो कालो काल व्याल मुख्रासो निर्णय हे तबे श्रीमदभागवतम शास्त्रम कलऊ किरण हसीितम युग में इतना पाप है इतना पखंडी है ये सबको सबको कैसे उद्धार करे पापी लोगों को भले बोले का, का, त्रासो निर्णय है शास्त्र कलऊ किरण भाषित इसीलिए हैं भागवत जी महापुराण का उदय हुआ है तस्मात परम किंचित न सुधी बोल नो ए तस्मात परम किंचन मनहा शुद्ध न विद्वत किसी किसी जगह प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है यहां लिखा हुआ है एतस्मात परम। एतस्मात ए परम ए तस्मात मतलब ये जो भागवत जी है ए तस्मात परम किंचित मन शुद्ध न विद्यते मन को शुद्धि बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं इतना जल्दी मन शुद्धि हो जाएगा इसे बताया एक तस्मात परम किंचित मन का नुद्धि प्राप्ति कराने वाले जो भागवत कथा आज जन्मांतरे भवित पुनम तदा श्रीमद भागवतम लभित जन्म जन्म जन्म जन्म आपका सुकृति हुआ सुकृति भी दो किस्म का होता है सायकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे एक है भोगोन्मुखी सुकृति एक है भोग मुखी सुकृति जिस सुकृति के द्वारा आपका भोग का विषय जो है बढ़ जाए एक है भोगोनमुखी सुकृति और दूसरा है सेवन सेवनमुखी सुकृति भक्ति मुखी सुकृति भोगोनमुखी सुकृति आपको भोग बढ़ा देगा और सेवनमुखी सुकृति जो है ये जो है ये ये है भक्ति मुखी सुकृति ये आपको भक्ति बढ़ा देगा दोनों एक नहीं है भक्ति मुख्य स्वीकृति लाभ करे तो उसके द्वारा लाभ होगा आप भगवान मुख्य स्वीकृति का भोग बढ़ जाएगा भागवत का तो सुनो बच्चा मिल जाएगा बच्चा नहीं है घर में बच्चा पैदा नहीं है। बच्चा हो जाएगा एक भागवत का तो सुनने ऐसा मत करो इसमें अपराध हो जाएगा उचित नहीं तो तस्मात्म कि मन शुद्धे नन्मांतरे भवे पुण्यम तदा श्रीमदभागवतम लवेत वाछा कल्पतरो से कृपा सिंधु व्यवचा पतिताल पावन भविष्भ्यों नमो नम